और एक पह जो भी आश्रम में रहते हैं या महिला आश्रम में रहते हैं कल से अनुष्ठान शुरू कर लो ओंकार का जप जो नहीं कर सकते वे राम का अथवा हरि अथवा शिव एव एवचारण करके कर सकते हैं। नाम जपत मंगल दिशा दशों दसों, दसों दिशाओं में मंगलमय वातावरण तुलसीदास जी ने कहा राम नाम मणि दीप धरूं धरू देह धरी द्वार भगवान के नाम की मैं मणि रखता हूं जैसे घर के उमरे पर चौकट पर दिया रखते तो कमरे में भी उजाला और बाहर भी उजाला ऐसे ही नाम उच्चारण करने से इसको बोलते वैख्री उच्चारण चार प्रकार की वाणी होती है मैं बोलूं और आप सुने तो वैखरी हो गया मैं बोलूं और आप न सुने तो मध्यमा हो गया होठ भी न हिले कंठ में मंत्र का उच्चारण हो पश्चि हो गया मंत्र के अर्थ में हृदय मिस स्पूर्ण हो तो परा हो गया तो वैखरी मध्यमा पश्चि और परा धीरे धीरे परा में पहुंच जाएगा चालीस दिन में तो मेरे को तो बहुत लाभ हुआ मैं वो चालीस दिन का जो मेरा अनुष्ठान था उसमें जो मुझे मिला वो चालीस साल में बांट बांट कर अभी रत्ती भर कम नहीं हुआ ऐसा मिला मुझे और इसीलिए मैं जहां जाता हूं तो लोग खिंच के आते खिंच के आते खिंच के आते वशीकरण मंत्र प्रेम को परमात्मा प्रेम की प्राप्ति हो जाती परमात्मा प्रसाद जा माती गति हो जाती भले पहले का जीवन कैसा भी हो नाम जपत मंगल दिशा दश हो नीच कर्म का त्याग कर दे उद्देश्य ईश्वर की और गुरु की प्रसन्नता रख लें फिर रुपया डॉलर मिलियन बिलियन टिलियन से कुछ नहीं होता इससे जो होता है ना उसके आके मिलियन बिलियन मिलगेट झक मार के मिलियन बिलियन छोड़कर ही आखिर शांति में गया है इतना कमाया हाय हाय हाय मनी इज होनी फॉर मी आखिर छोड़ने से ही कुछ मिला कमा कमा के परेशान हुआ और क्या किया लेकिन समझदार रहा कि लोग छीन ले छोरे लोफर हो जाए उसके अपेक्षा दान पुण्य कर ले नाम हुआ नाम तो क्या हुआ बिल गेट नाम तो शरीर का रखा और शरीर अपना है ही नहीं तो क्या जख मार लिया शरीर के नाम का तख्ती लग गई कहीं तो क्या जख मार लिया बेवकूफी ये और क्या है बिल गेट को जो नहीं मिला वो मेरे साधकों को मिल सकता है उसको आत्म शांति नहीं, नहीं हाँ, आत्म शांति और आत्म प्रसाद जा का प्रागट्य हो सकता है चालीस दिन और फिर खाना पीना आश्रम में है तो सात्विक बनता ही है वरना अपने घर में प्याज और लसुन खाने से ऊपर के केंद्रों की प्राण शक्ति और मन शक्ति नीचे आती जिसको बौद्धिक कार्य है तो बुद्धि बढ़ाना है वो तामसिक खुराक ना खाए तामसिक खुराक से मन और प्राण और मति नीचे के केंद्रों में आती विकार उत्पन्न करती है और मति का विकास की जो ऊर्जा है वो ऊपर कम जाती नीचे ज्यादा चली जाती वैसे भी कोई चीज को ऊपर ले जाना है तो प्रयत्न चाहिए नीचे आना है तो गिरती स्वभाव जो लोग युवक युवतियां मिलते और बात करते आमने सामने वो अपना विनाश को बुलाते बात समझ में आती अजय भारत समझ रहा है दोबारा नहीं होना चाहिए तो मन है ना हमारे गुरुजी बोलते थे हालांकि तुम्हारा कोई बड़ी गलती की ऐसी बात नहीं है लेकिन कभी भी मन से भी गलती काय को हमारे गुरुजी कहा करते थे कि नाविक थाउस ने कहा अपने मुखिया को कि ये मेरा साथी भंवर में जाने से डरता है लेकिन उस्ताद में तो मेरी नाव कई बार भंवर में डाल के वहां से घुमा के ले आता हूं उस्ताद ने कहा वो डरता है और तू बड़ा निर्भीक है शिखी बघारता लेकिन तेरे से वो ज्यादा सियाना है बोले कैसे मैं तो भंवर में जाता हूं नाव को लेकर और ऐसी युक्ति से तिरछी पतवार घुमाता हूं कि बाहर निकल आता हूं बोले मूर्ख भंवर में जाता है पतवार घुमाता है निकल आता है लेकिन कभी तेरी पतवार की या तेरी बुद्धि की या तेरी नाव की ऐसी वैसी हो जाए तो खोजा नहीं मिलेगा करा करा चौपट हो जाएगा उद्देश्येश्वर का है दिखते हम भगत हैं, फिर नीचे के केंद्रों में ले जाने वाला व्यवहार अथवा के रस्ते जाना या भंवर में जाना तो बोले उस्ताद मैंने नहीं गया कभी भोर में फंसा नहीं जाता हूँ निकल के आ जाता हूँ बोले तेरे से ज्यादा वो होशियार मेरे गुरुजी बताया करते थे इसीलिए अगर ईश्वर के रास्ते जाना है अथवा अपनी उम्र लंबी रखनी है आयुष्य तबाह नहीं करना है तो फिर आकर्षण से बचे आकर्षण को पोषण देना तबाही का रास्ता अगर आकर्षण को पोषण देने वाले वातावरण में राजे महाराजे रहते तो उन्हें साक्षात करनी कर नहीं होता इसलिए हर बार छोड़कर चले गए हम अगर घर में रहते दर्शन प्रशन करते रहते बातचीत करते रहते तो हमारे को वो नहीं मिलता जो भी मिला है अपनी तबाही मत करो संस्था की मर्यादा की भी महिमा रखो समझ में एक दूसरे को मदद करो कोई भी गिरता फिसलता हूं तो मुझे खबर करो मन से शरीर से तो नहीं फिसलते शाबाश है धन्यवाद है। लेकिन मन से भी कोई क्यों फिसले मन से नहीं फिसले तो फिसलने वाले वातावरण से सतर्क रहे सजा रहे फिसले हैं ऐसा मैं नहीं बोलता लेकिन क्या पता भंवर में जाएं कभी फिसल जाए ईश्वर प्राप्ति कर लो फिर कोई बात नहीं दही मतते न मक्खन निकला नहीं तब तक लापरवाही ना कर। मक्खन निकले फिर छास में फेंक दो मुक्ता परमात्मा समाही तो। एक बार बराबर साधन भजन से अपने मनवा को मत कर देहास से पंचकोशों से अपने को पार देख लो फिर संसार में तो कबीर जी भी थे वो को भी सौ बेटे थे लेकिन फिर वो महापुरुष बेकार ही नहीं होते उनके प्रारब्ध से वे बच्चों को जन्म दिए लेकिन काम बेकार के गुलाम नहीं होते चाहे कबीर जी हो चाहे एक महाराज वो संसार में रहते हुए दिखते हैं लेकिन वो संसार में नहीं है सरकने वाली चीजों में नहीं है उनके प्रति जो आदर करते हैं, वे बहुत बहुत फायदे में आ जाते हैं। और उनके प्रति जो दोष दर्शन करते हैं वे अपना पुण्य नाश करके अशांति प्राप्त करते हैं। एक नाथ महाराज के लिए ग्रंथों में हमने सुना कि पैठण में एक बड़े उच्च कोटि के दंडी आए थे और पूर्व काल में नगर सेठ की पत्नी थी और नगर सेठ को एकाएक कुछ रोग ग्रस्त हो गए और मृत्यु की शरण चले गए तो मुनि मोह ऐसा कुछ साजिश की कि बेचारी सेठानी कहीं की ना रहे और वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर दी तो दंडी सन्यासी का सत्संग था चतुर्मास का और वो से भूतपूर्व सेठानी गई बोले महाराज मेरे को बस हृदय में बस कसोटता हृदय के हमने और हमारे सेठ जी ने मिलकर ये संकल्प किया था कि हम चारधाम की यात्रा करेंगे और हजारों साधु ब्राह्मणों को हम भोजन कराएंगे उनकी यात्रा रह गई मेरा संकल्प रह गया महाराज अभी तो मैं मुश्किल से अपना पेट पालती हूँ तो ये हमारा संकल्प अधूरा रह गया हमारा क्या होगा बहुत दुखी रहती हूँ संन्यासी बड़े उच्च को के तो उन्होंने कहा मैया चिंता ना करो अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है बोले महाराज दो आदमी को जिमाने का मेरे पास नहीं है बोले दो को नहीं पूरे विश्व को तुम जिमा सकती हो बोले बाबा वो समय था अब नहीं है सेठ जी चले गए और मैं कंगली हो गई बोले नहीं मैया तुम्हारे नगर में एकनाथ नाथ महाराज रहते वे विश्वात्मा के साथ एक हुए है प्रणव की ओमकार की साधना करके इंद्रिया मन में मन बुद्धि में बुद्धि जीवत्व में जीव ओम स्वरूप ब्रह्म स्वरूप विश्वात्मा में एक हो अगर एकनाथ महाराज अगर तुम्हारा भोजन स्वीकार कर ले तो तुमने हजारों ब्राह्मणों को नहीं लाखों लाखों लोगों को करोड़ों करोड़ों लोगों को तुमने भोजन करा दिया ऐसा तुमको पुण्य होगा ऐसा हो विश्वात्मा है जितात्मा है विश्वात्मा है प्रशांतात्मा है प्रशांतात्मा विगतम्भि भी व्रते स्थिता मरण संयम मत चित्तो युक्त मत पर श्री कृष्ण जिसकी महिमा गाते उस पद में वो एकनाथ महाराज स्थित थे वो भुज, भोजन स्वीकार नहीं करेंगे अगर तुम्हारा स्वीकार कर लिया तो मैया मैया ने बांध ली और एकनाथ नाथ महाराज जी के पास आए महाराज ने कहा भैया देखो वो मेरा जो बेटा है न हरि पंडित वो रूठ के काशी चला गया था और मैं फिर उसकी माँ उसको याद करती थी रोती थी तो मुझे काशी जाना पड़ा उसे बुलाने के समाचार से नहीं आया हठ करके बैठ गया इससे तो अपना बबलू अच्छा है नारायण बिचारा मैं कभी उसको मनाने के लिए नहीं गया और उठ के बैठ जा रहा हूं मनाने जाए ऐसा नहीं किया हर पंडित उठ के बैठ गया तो मैं गया तब भी मेरे साथ आने को राजी नहीं मेरे को बोले तुम वचन दो कि ब्राह्मण के सिवाय किसी के हाथ का नहीं खाओगे और वो भी मैं बनाऊंगा तब खाओगे तुम तब भी मैं आता हूँ नहीं तो मैं काशी में भला हूं तुम तुम्हारा पैठन में मेरा क्षेत्र अलग है आपका क्षेत्र अलग है पुत्र पिता का सेवा का क्षेत्र अलग हो तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन इस प्रकार की शर्तबाजी तो ठीक नहीं बेटे बोले नहीं नहीं कुछ भी हो बस मैं, मैं पिताश्री और कुछ नहीं मैं मेरा अच्छा चाहे मतलब उसने हट पकड़ी अपना बबलू ऐसी हट नहीं पकड़ सकता उसके बाप का राज नहीं चलता तो मैं अपने बेटे को वचन ले आया हूं गरीब पंडित को ब्राह्मण के सिवा किसी के करने का और तुम बनाओगे तो खाऊंगा तभी वो ही बनाता है तुम एक उपाय है तुम कच्चा सीधा हम तुम्हारे घर आए कच्चा सीधा देना और वो बना लेगा बोले महाराज मेरा संकल्प था मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊंगा तो बोले देखो ऐसा करो कुछ कोई चीज बना लेना और हम भोजन करने बैठे और भोजन करते करते आधे से ज्यादा भोजन हो जाओ उस समय एकाएक बावरी होकर बोली भक्तानी होकर महाराज महाराज ये कर, ऐसे करके हमारे दोनों पत्तल में डाल देना वो हरि पंडित रूठेगा उछलेगा कूदेगा वो फिर मैं संभाल लूंगा देख लो संतों की युक्ति कितनी दया से परवश हो जाता बेटे को वचन बिहार माई का भला करना है तो ये रास्ता निकाल दाई दा। ने जो कुछ मन थाल जो बनाया होगा महाराज ये तो रह गया रह गया था हरि पंडित ने क्या बेटे भोजन से तो नहीं उठते ये क्या कहता भाई ये क्या बोले इसमें पानी तो नहीं डाला बोले नहीं महाराज मैं मन में पानी कैसे डाल बेटे ये पक्की रसोई है पक्की रसोई तो भगत की कभी ठाकुर जी को भी भोग लग जाता है गलती तो हो गई मैया तुम्हारी लेकिन अब उन्होंने गलती की बेटा तू भी गलती करेगा पतल से उठेगा ये तो ठीक नहीं बाई का संकल्प बेटे जैसे तैसे बेटे को बेटे कथा तो लंबी है वो पतल उठाए तो फिर उनकी पतल पे रखे करे वो बड़ा गर्म खून होता है कुल मिला के वो भाई का मनोरथ पूरा हो गया और भाई के हृदय में संतोष हुआ नोएडा में इस सत्संग से पहले सत्संग किया था वहां एक कन्या की एक्सीडेंट पे मृत्यु हो गई थी डिप्यूटी कलेक्टर है आओ सिंह उसके उसकी बेटी तो उसकी पत्नी बहुत दुखी थी बहुत ही अशांत थी तो मैंने उस सत्संग में मोक्षनी एकादशी तो मेरे ब्राह्मण को कहा कि ये मंत्र कर और यहां कई एक्सीडेंट से लोग मरे हुए हैं और उनकी आत्माएं भटकती होगी तो सबके लिए करो तो पिशाच मोक्षनी एकादशी की थी उन सत्संग दिनों में नोएडा में तो हमने मंच पर बैठ के सबसे संकल्प कराया यहाँ जो भी भूत प्रेत आत्माएं जिनकी बैठक उनकी सदगति फिर मैंने जांच किया और कलेक्टर से मैंने पूछा डिप्टी कलेक्टर अभी भी है मेरा शिष्य है उधर कहा कई ऐसे सचिव वाले के सचिव भी मेरे साधक है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में कई मेरे वकील जज सत्संगी हैं कई लोग तो मैंने वो कलेक्टर को बुलाया मैं क्या कन्या की सदगति हो गई है तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर चमक आई कि नहीं खुशी आई कि नहीं हाँ बोले बापू जी लगा कुछ ऐसा झटका सा जैसे बोझा हट गया वो शशि यहां भी आती है कई बार मेघीबानगर में उसका मकान भी है तो जिसके लिए तड़प तिथि रोती थी और वो अशांत थी बेटी तो माँ को शांति कैसे मिले आपका कोई हितेशी अगर अशांति में है तो आपको उस समय कुछ ना कुछ स्पंदन होता है महसूस होता है तो हम भले शरीर से दूर है लेकिन भाव से जुड़े रहते हैं। ऐसे शरीर से दूर है विकारों के कारण भी कुभाव से जुड़ जाते सुभाव से भी जुड़ सकते हैं कुभाव से भी जुड़ सकते मध्यम भाव से भी जुड़ सकते इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए गुरु की निगरानी में रहना चाहिए और गुरु के सिद्धांत के अनुसार रहना चाहिए सात साल में हमने कभी भी चाहे हमारी धर्म पत्नी थी हमने उनसे निकट हमने मर्यादा तो मर्यादा होती अभी भी महिला आश्रम में हम ज्यादा देर नहीं जाते बहुत आग्रह करते तो गाड़ी में ही चक्कर मार लेते कभी तुमने सुना हम महिला आश्रम में चार घंटे रहे दो घंटे रहे कभी तुमने सुना अथवा नारायण की माँ आई और वाटिका में आके मेरे साथ रही अथवा मैं उसकी वाटिका में जाकर रहा कई वर्षों रह कोई जरूरत नहीं है हालाकि संयम में उसका वो भी कम नहीं है संयम ही है वो मेरे साथ रहे फिर भी संयम से रह सकते हैं जैसे गांधी जी और मिसेस गांधी जी भी हम लोग दूर रहने में दूसरों के लिए मार्गदर्शन तो मेरे गुरु जी की वो बात मुझे अभी भी याद है कि वो भंवर में जाता है निकल आता है लेकिन कभी फंस भी सकता है अपन जाना ही नहीं वल्लभाचार्य के हाथ से दूध लेकर जो पीते थे ठाकुर जी वो अभी भी है मंदिर में और उस मंदिर के पुजारी थे वो पूजा करते थे वल्लभाचार्य के हाथ से तो ठाकुर जी ने दूध लेके पिया नरो नाम की कन्या ने घर पे ठाकुर जी को प्रकट करके दूध पिलाया हंसा नाम की एक युवती आती थी मंदिर में और पुजारी की नजर दामोदर लाल जी पुजारी का नाम था उसकी नजर उस युवती पर थी थोड़ी बातचीत करते करते ऐसा गिरा ठाकुर जी के श्रीमुख मुख के मंडल में जो कुछ मुकुट वुकुट लगाया चढ़ाया जाता था मस्तक उसमें से एक लाख रुपए का उस समय का हीरा वो लेके और उस लड़की को लेके भाग गया अब भगवान तो वही के वही उसी भगवान ने वल्लभाचार्य के हाथ से दूध लेकर पिया और उसी भगवान के मुकुट का हीरा चुरा कर इसका कुछ होगा मैंने कई बार बोला अभी तो आदमी जो छोटे विचार को महत्व देता है त्यों धीरे धीरे धीरे धीरे पतन के खाए और जो वफादारी से सेवा को महत्व देता है त्यो त्यों त्यों त्यो त्यों त्यों त्यों उन्नति के शिखर पर चढ़ जाता है अपनी योग्यता चाहे अभी कुछ भी न लेकिन जो योग्यता है ईश्वर की प्रीति के लिए धर्म की सेवा रक्षा के लिए उस योग्यता को ठीक ढंग से उपयोग में लाते योग्यता का विकास हो जाएगा कौन सा प्रमाण पत्र है अपने जो बच्चे सेवा करते हैं बच्चिया सेवा करते हैं उनके पास कोई डिग्रियां हैं इसीलिए सेवा में सफल हो रहे नहीं तत्परता है तो सफल होंगे और तत्परता नहीं है तो पर रहेंगे बोझा होकर संस्था तत्परता नहीं तो बस मुफत का खाना सत्यानाश जाना और फिर बुद्धि ऐसी मारी जाएगी कि इधर का उधर इधर के उधर ऐसे वैसे अशांत हो जाए, तो प्रशांत आत्मा होना है अपने जीवन को बहुत आप पैसा चला गया तो फिर कमा सकते स्वास्थ्य चला गया तो फिर ठीक हो सकते मित्र रूठ गया तो उसको मना सकते मकान छूट गया तो दूसरा ले सकते है गाड़ी निकल गई तो दूसरी गाड़ी में बैठ सकते है लेकिन समय निकल गया वो आयुष्य का वो समय वापस नहीं आएगा इसीलिए समय को आप कहा खोज रहे कहाँ बर्बाद कर रहे है कहा आबाद कर रहे है ध्यान रखना पड़े विमुद्धा नानु पशंति पशंति ज्ञान चक्षुष विमु लोक में जंतरात्मा को नहीं देख सकते यश्य ज्ञान वयम तपाह जिसका ज्ञान संयुक्त तप होता है सज्जागता रहे तो एक पहर का जब एक पहन एक सतगुरु की सेवा सानिध्य और एक पहर ध्यान समाधि। अगर ऐसा सतत जाए तो तो तो तो ईश्वर प्राप्ति घर की चीज हो जाती। तो कुल तो बारह घंटे वो छह घंटे सो अट्ठारह घंटे फिर भी छह घंटे दूसरे तक सेवा के लिए हो सकते तो तीन घंटे गुरु की सेवा और छह घंटे नौ घंटे से ज्यादा सेवा है क्या अपने पास गप लगा के तबाह हो जाना वो अलग बात है लेकिन अपना कल्याण करना अलग बात है जिसको जो माहौल मिलता है सुविधा मिलती है अधिकार मिलता है उसका सदउपयोग नहीं करता वो वहां से गिर जाता है अतित हो जाएगा मेरे को गुरु का आश्रम मिला अगर मैं गुरु के आश्रम के माहौल का सतुपयोग नहीं करता तो मैं गिर जाता सतुपयोग किया तो हो कई कई गुना मुझे फायदा मिला तो आपको जो पद मिला है जो सेवा मिली है जो वातावरण मिला है जो माहौल मिला है उसका आप अधिकार का दुरुपयोग ना करें संस्था के या सरकार के या किसी भी साहब के आप उदारता का दुरुपयोग न करें आप समय का और व्यवहार का सदुपयोग कर सदउपयोग करेंगे करें तो आपकी सद्गति उन्नति होगी दुरुपयोग करेंगे तो आपकी आपकी ही दुर्गति होगी आपको जो मिला है उसका दुरुपयोग ना हो अरे पढ़ाए ज्यादा थोड़ा गिर गया तो क्या नहीं घनश्याम बिरला ने धड़ाक से दिवाली की रात को अपने मंगनी किए हुए बेटे को ऐसा थप्पड़ ठो गरी के बेटे का ससरा देखते रह बोले क्या कर रहे है बोले दिया जलाते जलाते एक दिया सली बुझ गई दूसरी ये तीसरी जला रहा है बोले तो आपको क्या टोटा है दिवाली की रात में टोटा नहीं लेकिन जो दिया सलाई नहीं संभाल सकता वो मेरा इतना कैसे संभालेगा तो वस्तु का दुरुपयोग ना हो समय का दुरुपयोग ना हो विचारों का दुरुपयोग न हो इसी का नाम है सजगता उपयोग हुआ मोबाइल बेच से उससे बात करना ऐसे वैसे से बात करना धीरे धीरे धीरे धीरे अपने पद का सतुपयोग नहीं हुआ जिन्होंने भी लाला भी था दूसरे कोई भी थे या जो भी तो सानिधेव के पद का सतुपयोग होता तो अभी कहीं पहुंच जाते लेकिन बातचीत गप सब ऐसे लोगों से की तो फिर मन नाम अगर बती मती अच्छे अच्छे लोगों का मैंने देखा पतन लेकिन उनके पतन में अगर कुटुंबी सहायक होते तो कुटुंबियों का पतन होता लेकिन कुटुंबी समझदार है तो कुटुंबी तो बचे लेकिन वो सज्जन भी बचे गिरे तो सही पद से लेकिन इतना नहीं गिरा अभी भी कृपा का दया का पात्र बने तो बड़ी बात रुपया गिर गया तो बड़ी बात नहीं स्वास्थ्य गिर गया तो बड़ी बात नहीं गुरु के हृदय से नहीं गिरना चाहिए भगवत कृपा से नहीं गिरना चाहिए भगवत प्रसाद या भगवान की कृपा होती है तभी तत्व मति बनती हर तत्वजा मति बनाने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा अधिक रहती ईश कृपा बिना गुरु नहीं गुरु बिना नहीं ज्ञान ज्ञान बिना आत्मा नहीं गाई मेदम ज्ञान नहीं हुआ तो अमेरिका चले गए तो क्या हो जाएगा अमेरिका में तो सब मार ही रहे हैं जख कितनी अशांति है कितना क्या है बाहर से ठीक ठाप अंदर से कितना खोखलापन है तुमको तो क्या मिलेगा बारह घंटे आठ घंटे तो एकदम हार्ड वर्क और दो घंटे आना दो घंटे जाना बारह तेरा घंटा आके पढ़ते हो फ्रीज में रखा हुआ बना बनाया भोजन बिचारे गरम गरम करके खाते ऐसे थक के का जो अब हार्ड वर्क है वो ना और फिर छुट्टी के दिन घास काटो और इतने टैक्स और ये वो कि कमाते कमाते जिंदगी पूरी हो जाए लाख दो लाख डॉलर इकट्ठे हुए या दस लाख डॉलर कर... आखिर क्या शांति चली गई आध्यात्मिकता चली गई सात्विकता चली गई तो तुमने क्या फायदा किया आए थे पैसा पाने को लेकिन पूत खो बैठे बच्चे बच्चियों का स्वभाव विश्वास जनरेशन डाउन तो भारत देश का सत उपयोग करे और मनुष्य जन्म का सत उपयोग करे मति का सत उपयोग करे सतउपयोग करोगे तो सत स्वरूप ईश्वर को बांधोगे वो स्वरूप ईश्वर अपना आत्मा होकर बैठा है वो चेतन भी है ज्ञान स्वरूप भी है सुखरूप है अगर इसी जन्म में नहीं पाया उसको तो कब पाएंगे इसी जन्म में अपने आत्मदेव को नहीं जाना तो कब जाने हाहा ही, ही तो कई जन्मों में करते रहे अब की बिछड़ी कब मिले जो जाए पड़ेगी दूर हे मती अभी जो तू परमात्मा से बिछड़ी तो फिर कब मिलेगी भैंस के आगे बापू आ जाए तो क्या कर देगी <laughs> मनुष्य ही संत को पहचान सकता और मनुष्य शरीर ही नहीं मनुष्यता का सदगुण हो तब संत को पहचानेगा शंकराचार्य ने कहा एक त्रयम त्रयम दुर्लभ हम मनुष्यत्व मनुष्य का शरीर तो मिल जाए लेकिन मनुष्यत्व जैसे सुई दो कपड़ों को जोड़ती है ऐसे आत्मा परमात्मा को जोड़ने की मुक्त होने की जो भावना है तभी आदमी मनुष्य है नहीं तो द्विपाद पशु है इधर की बात उधर उधर की बात उधर ऐसा कुछ कहा तो भड़क गए इधर गए उधर गए हम तो जतो रईस अमेरिका हूं तो हम तो से पर तो मनुष्यत्व हमारे को तो कितना आश्रम से भगाने के लिए हरीफों ने कितना जोर मारा लेकिन गुरुजी हमको चाहते थे और हम गुरुजी को चाहते थे हरीफ तो कोई नहीं चाहता था कि हम टिके रहे हरीफ तो क्या सब हम तो उस वो तो भगवान जानते लेकिन हम डटे रहे डटे रहे तो फिर हमको क्या मिला वो हरिष्ठ क्या जाने बेचारा करनी आपो आपने के नेड़े के दूर अपनी करनी से हम गुरु के हृदय के निकट होते हैं। गुरु के महान प्रसाद के निकट अपनी मनमानी से फिर हम दूर क्यों गिरे जब गुरु देना चाहते तो हम अभाग्य क्यों बने सुमंद मत आह मंद भाग्यापद्रता एक तो मंद है भाग्य भी मंद है और उपद्रवी है लड़ाना झगड़ाना बेड़ाना करना ये उपद्रव उपद्रवी को ईश्वर प्राप्ति की रुचि नहीं हो किसी के प्रति किसी को भिड़ाना ये उपद्रव मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या उपद्रता भागवत में समझो कलजुग उन पर हावी दूसरे को भिड़ाते न तो कलजुग उन पर हावी उपद्रव करते नारायण हरि नारायण हरि नारायण आज इतवार नहीं है छुट्टी का दिन नहीं है और दोपहर नहीं है फिर भी इतने सारे लोग आके बैठे मुझे तो सचमुच मेरे आश्चर्य को भी आश्चर्य होता है कि इतना सारा कुप्रचार होने के बाद इतने लोग रोज बढ़ रहे हो आखिर क्या ठान लिया तुमने और तुमको पता है कि बाबूजी जी एकांत में रहते तो मौज से कभी भी आए कल आठ बजे आए थे कल तो चलो इधर से थोड़ी घूमते घूमते ही आज वहां से आए तो भी साढ़े सात बजे आए आप थोड़ा जल्दी करेंगे जल्दी भेजेंगे तुमको लेकिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी बढ़ोतरी को देखकर मुझे लगता है हम भी कम नहीं लेकिन हमारे श्रद्धालु साधक भी कम नहीं है हम तो समझते कि हमको गुरुद्वार से धकेलने वालों ने धकेला लेकिन हम डटे रहे लेकिन हमारे शिष्य हमसे कोई कम नहीं हमको तो दस पांचों ने भग लाया पच्चीस पचास ने आश्रम वासियों ने भगाने की कोशिश की वो कितने अभागे रहे होंगे कि गुरु की रोटी खाते और गुरु के द्वार से दूसरे को भगाने के लिए कोशिश करते खुद भागने की कोशिश करते या किसी को भगाने की कोशिश करते तो उन पर प्रल कितना हावी हो गया होगा तो कोशिश करते थे मैं भाग जाऊ मैं तो नहीं भागा वे भाग गए <laughs> ऋषि ऋषिकेश में काली कमली वाले बाबा जी का स्थान है बड़ा मशहूर उनका ग्रंथ है पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश उसमें आया कि कुत्ते से किसी ने पूछा योग वशिष्ट में भी आता है कुत्ते से किसी ने पूछा कि तू सभी प्राणियों में मनुष्यों में तो मनुष्यों से तो पशु नीचे माने जाते हैं लेकिन उसमें भी गाय का आदर है या भैंस की भी कोई कीमत है या आदर है चारा वरा डालते पालते है अच्छा लेकिन कुत्ते को सब लोग नहीं पालते कोई कोई पालते और कई लोग तो समझते हैं कि कुत्ते को आज समय मंदिर में और राज दरबार में कुत्ते का प्रवेश निषिद्ध है कुत्ते को प्रवेश नहीं करना चाहिए शुद्ध और कुत्ते की नजर पड़े तो वो भोजन कौवा कुत्ता की नजर तो भोजन जाता। जैसे के भोजन में किसी की की की विश्वास की, गुरु, गुरु निंदक अन्न पर वो श्राद्ध अपवित्र माना जाता है उनको पितर और देवता स्वीकार नहीं करते ऐसे ही कुत्ता तेरी नजर पड़ने से वो अन्न अभोज्य हो जाता है तो इतना नीच है बता तेरे से भी कोई नीच है क्या कुत्ते का हाँ जी मेरे से भी कोई नीच है कौन विश्वासघाती और कायर मैं तो जिस मालिक का टुकड़ा खाता हूं उससे कभी विश्वासघात नहीं करता हूँ विद्रोह नहीं करता हूँ हड़कायोत हो ना तुम्हारा मालिक ने ना करू मालिक ना परिवार ने ना कर लू हूँ थों ने मैं पागल हो जाऊं तो मेरे मालिक को या मेरे मालिक के परिवार को मैं नहीं काटू वो जगह छोड़ के चुपचाप चला जाऊं लेकिन उस परिवार को या उस मालिक को मैं नुकसान नहीं पहुंचाता मैं पागल हो जाऊं तो भी और दूसरी बात है मैं अंधेरी राहत और अनजान आदमी है और मेरा मालिक सोया है कोई आ रहा है तो मैं भोंकना चालू करूँ मेरा मालिक मुझे टोकेगा गली देगा जूता फेंकेगा पत्थर मारेगा लट्ठी फेंकेगा फिर भी मैं अपना कर्तव्य पालता हूँ तब तक भोंकता रहूँगा जब तक वो अनजान आदमी से मालिक की बातचीत ना हो मालिक के साथ बैठता है देखता हूँ दोनों की बात हो रही शांति से तो मैं चुप बैठता हूँ अगर वो अनजान आदमी आकर मालिक को कुछ करे तो मैं फिर अपना वफादारी करता रहता हूँ तो कुत्ता ने कहा मेरे से ज्यादा नीच वो मनुष्य है जिसके घर का खाता है और उसके लिए ही खुआरी करता है किन्ना खोर वो गद्दार नीच है मुझसे जहा टुकड़ा खाते हैं और उनकी निंदा करते हैं या वहां से दूसरों को भगाते वो मेरे से ज्यादा नीच तो ऐसे नीच लोग मेरे पीछे पड़े थे लेकिन उन नीच लोगों के चक्कर में हम नहीं आए थे कई बार एक का है। गुरु जी को तो पता भी नहीं बापू की आज्ञा ऐसा करके निकाला और हम तो गए और फिर छह महीने के बाद आना हुआ तब तो हमने दूसरे ने कहा नहीं, नहीं। बापू की तो आज्ञा नहीं थी इसीलिए बनावट करके बारिश पड़ रही है सामान बंद वाया और भीगते भीगते गए बाहर से नीचे उतर बापू की आज्ञा है बापू की आज्ञा है ऐसा करके न जाने क्या क्या कर देते बापूजी जी की आज्ञा है बापूजी जी ऐसा अब बापूजी से तब जरा जरा बात तो पूछने का मर्यादा रखते थे ऐसा करके खूब खूब परेशान करते फिर भी हम गुरु की शरण नहीं छोड़े क्योंकि हमें हमारे जीवन का अगर कदर है जिसको ज्ञान की कदर है उसको गुरु की कदर होगी जिसको अपने आत्मा की कदर है अपने जीवन का कदर है उसको गुरु की कदर होगी जिसको मनुष्यता की कदर है उसको गुरु की कदर होगी अब पशु हो के भटकना है तो फिर कोई बात नहीं कई जन्मों में माता के घर में लटकना हो गर्भ मिले तो नाली में बहने की तैयारी हो तो फिर गुरु से जो भी करते हो लेकिन जिसको अपने मनुष्य जीवन की कदर है वो गुरु की कदर कर बिना नहीं रहेगा तो आज शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संसरम एक अधिक त्रयम दुर्लभ एक तो मनुष्य शरीर है लेकिन मनुष्यता का सदुण है मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा जैसे किसी ने हमारी गर्दन पानी में दबोच दी तो हम मैंने सोचते कि जलेबी खाए या पूरी या पैसा इकट्ठा कर करें इधर जा बाहर निकले या बाहर निकले नरेंद्र बोलते थे, थे कब मिलेंगे ईश्वर रामकृष्ण बोले मिलेंगे आखिर देखा बहुत हो गए तो बोले चलो गंगा जी में और नरेंद्र की बोची पकड़ के गंगा में दबोच रखा जितनी देर सह सकते थे उतना दबोचा फिर छोड़ा बोले कैसा क्या याद आया कुछ खाने का पीने का किसी से मिलने का गप लगाने का भिड़ाने का कुछ याद आया बोले नहीं बाहर निकले दूसरी बार उससे कुछ सेकंड ज्यादा दबोचा तीसरी बार उससे भी ज्यादा बोले ये तीनों बार में क्या क्या विचार गया बोले कुछ नहीं बाहर निकलू बाहर निकलू बा जन्म मरण से दुखदायी संसार से बाहर निकालने की ऐसी तीव्रता होगी उसी दिन ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे हम अनुष्ठान करते तो रात का कभी बारह एक बज जाए अपना नियम पूरा करते कभी कभी तो रात को बीच बीच रात में जपते कैसे मिले ईश्वर क्या ऐसा तड़पते थे क्यों निश्चिंत आयुष्य नष्ट कर रहे हैं? रोज श्वासो श्वास में रोज एक एक दिन नाश हो रहा है पैसा गया तो आ सकता है स्वास्थ्य गया तो हो सकता है लेकिन बीता बिताओ समय गया तो फिर वापस नहीं आएगा इसलिए ईश्वर प्राप्ति के ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा आराम प्रिय नहीं था जवानी में आराम प्रिय रहेगा होगा तो जल्दी बूढ़ा बनेगा और जरा जरा बाद में बीमार हो जाएगा हम जवानी में आराम प्रिय नहीं थे तो अभी हम बीमार भी नहीं होते सुना क्या बापू बीमार हो गए एक बार वो फालसी मलेरिया वो भी मच्छरों ने अपना काला हांडी में गरीबों के यहां बीच में रहे मच्छर काटे भंडारा किया था उस समय हुआ बस उसके आगे पीछे कभी सुना क्या बापू बीमार हुए नहीं आराम प्रिय इसलिए बीमार होता बार बार परिश्रम करो खाओ आराम प्रियता छोड़ दे बीमार होना भी बेवकूफी का फल है या तो पाप का फल है अगले जन्म का या तो अभी बेवकूफी का फल है बीमार होना चाहिए बीमारी आए तो खाने पीने में थोड़ा सही क्यों बीमार तो शरीर से बीमार होता है कोई आदमी मन से बीमार होता है कोई बुद्धि से बीमार हो जाता है बुद्धि से बीमार होना तो बड़ी तबाही गलत निर्णय करना ये बौद्धिक बीमारी गलत चिंतन करना ये मानसिक बीमारी और गलत खान पान करना ये शारीरिक बीमारी ये मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं देख लो कैसा कैसा आता है बिल्कुल फिट है आप आत्म साक्षात्कार कर लो फिर पोथियां पढ़कर आप ज्ञान नहीं लाओगे आपका ज्ञान स्वरूप से ही ज्ञान लेकर आप स्वास्थ्य नहीं लाओगे आपकी अपनी आत्म शांति से ही स्वास्थ्य के कण उभरते रहे रोक और पोक करके सत्यानाश करके खुशियां नहीं लोगे अपने आप हाँ में तुम तृप्त रहोगे चाहे शांत सुख हो चाहे हर्ष उल्लास विनोद का सुख हो चाहे ज्ञान का सुख हो चाहे भक्ति का सुख हो चाहे योग का सुख हो लेकिन आपके अपने आत्मा के ही अनेक रूप का सुख आएगा सतप्तो तो व तृप्त रहता है स अमृतो भवती आंधी तूफान करने वाले थक जाएं, आपको दुखी नहीं कर सकते दुखी करने वाले दुखी होंगे अच्छी तरह से आप दुखी नहीं हो सकते आपको सताने वाले सताए जाएंगे प्रकृति के द्वारा लेकिन आप नहीं सताए क्योंकि आपने अपना निर्णय ऊंचा किया है आपने अपने गुरु से वफादारी की है अपने धर्म से वफादारी की है अपने ईश्वर से वफादारी की है आपको डरने की जरूरत नहीं जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद कब मरिए कब मिलिए पाए पूर्ण परमानंद कबीर जी कहते हैं जिस मौत से थोड़ी दुनिया को खौफ उस मौत से भी मैं नहीं डर पिछले 2000 हजार वर्ष से हिंदू साधु संतों की निंदा का परंपरा चली आ रही नानक जी कबीर जी वो जब सनातन धर्म के बाद दूसरे धर्म बने ना उन्होंने फिर हिंदुओं में से तो दूसरों को घसीटा फिर भी अभी हिंदू धर्म का इतना महत्व है इतनी साधना की सच्चाई है कि घंटों भर चुप बैठे हो शांति में ऐसा दूसरी जगह बताओ कि नहीं मिलता है मैंने तो नहीं देखा दुनिया में देश वेशमा मैंने नहीं देखा इतना शांति का धर्म ला कर दे और इतना ऊंचात्विक सात्विक सा हे राम जी जो आत्मज्ञान का सत्संग देते हैं वो ज्ञानवान का भली प्रकार उपकार मानना चाहिए पूजन करना चाहिए आदर करना चाहिए उनका बड़ा उपकार है और जो मुफ्त में सत्संग सुनते हैं लाइट पंखे सुविधा लेते हैं या टुकड़ा खाते हैं और फिर अगर थोड़ा भी उन्नीस बीस सोचते उनको बड़ा भारी पाप लगेगा उनको तो योग वशिष्ठ में कुत्ते वाली कथा पढ़ लेनी चाहिए थवा काली कमली वाले बाबा की कथा समूचा है इधर समूचा समूचा है कि नहीं है तो जो जाने सत्संग प्रभाव लोकन वेदन आन उपाऊ जो सत्संग का प्रभाव है वो किसी लौकिक कर्म से उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते यज्ञ याग तप व्रत वैदिक कर्म से भी सत्संग की ऊंचाई की बराबरी नहीं कर सकती और सत्संग के स्थान से जाने का विचार होता है तो आपके कर्म हीन कर्म है दुष्ट कर्म है दुष्ट प्रारब्ध दुष्ट चिंतन दुष्ट कर्म है नहीं तो राजे महाराजे मोकुलपुर के बाबा जीवन मुक्त थे और वहां का राजा 1942 की घटना है अखंड जी के साहित्य में पढ़ लेना वो सत्संगियों के बीच बाबा बैठे थे और राजा ने पूछा कि महाराज आत्मज्ञानी गुरु का क्या पहचान है पूर्ण पुरुष की क्या पहचान है ए बेरे ए बहरे इधर आना ब्रह्मचारी इधर है राजा के बच्चे का कान पकड़ के बाहर निकाल दे ब्रह्मचारी ने बाहर निकाल दिया आश्चर्य हुआ सुबह बाबा घूमने गए तो मोकलपुर नरेश ठंड में ठुट रहा प्रणाम करता है बोले अभी तक रात भर यही थे बोले हाँ बोले मिल गया ना तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना तुमने सवाल ही ऐसा किया था इसलिए मुझे आज्ञा करनी पड़ी तुमने सवाल किया कि जीवन मुक्त ब्रह्मवेता के क्या पहचान है तो तुम्हारे जैसे राजा की भी ऐसी कर दे और तुम्हारी पहचाने के तुम सत्य शिष्य हो इतनी डांट के बाद भी निकाल दिया और राजा थे गए नहीं दुर्भाव नहीं आया और गुरु का द्वार छोड़कर भागने का है तो आपके कर्मों की हीनता है चाहे अभी दिखे चाहे न दिखे कुछ न कुछ दुष्ट कर्म है दुष्ट चिंतन है चाहे शेयर मार्केट का चिंतन हो चाहे दूसरा कुछ हो कुछ भी दुष्ट चिंतन दुष्ट कर्म आपको आध्यात्मिकता से नीचे गिरा रहे बिल्कुल पक्की बात है ऐसे माहौल से कोई जाना चाहता है उसके प्रारंभ का दुर्भाग्य की करवट आई ऐसे माहौल को पाने के लिए तो लोग क्या क्या छोड़ के अगर आते हैं क्या मकान लेते क्या क्या करते हैं बापू जी यहां रहते हैं इसलिए तो कई कॉलोनिया बिक गई लोगों की महंगी महंगी बापूजी जी यहां ज्यादा रहते इसलिए कॉलोनिया आसपास में बिकी हाँ बापूजी इधर रहने वाले ये समझ के कई लोग आ जाते कहीं कहीं से इन कॉलोनी में नहीं तो ताले बंद करके चले जाते मंदा आंसू मंदमताया मंद भा गया उपत्रता सेवा से जी कतरा है अध्यात्मिकता से जी कतरा है तो आपका भविष्य अंधकार में है आध्यात्मिकता से आप किनारा कर रहे हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है पक्का तो लिख लो और आध्यात्मिकता के तरफ सचमुच में झुकाव है तो भविष्य आपका प्रकाशमय है लिख लो तो उसको कोई रोक नहीं सकता यह कर्म का सिद्धांत मेरे को भी इतना ही लोग गुरु के द्वार से धकेलते थे हम डटे रहे तो मेरा उस समय से भी भविष्य उज्ज्वल ही है अगर मेरे को भाई खींचता था पत्नी खींचती थी माँ खींचती थी मित्र खींचते थे सारे खींचते थे सारे के सारे और वहां से भी धकेलते थे फिर भी मैं डटा रहा मेरा भविष्य उज्जवल हो गया और इसके बाद भी उज्जवल ही रहेगा मेरा बाल भाका होने वाला क्यों मैंने अपने सतगुरु से निभाई धर्म से निभाई संस्कृति से निभाई तो मेरे से जो गद्दारी करेगा उसको प्रकृति ठोकेगी मेरे को क्या है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रकृति उसको अशांति देगी प्रकृति उसके भविष्य अंधकार में करेगी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता सूरत में जिन्होंने किया उनको जाके देखो क्या हुआ छे साल आठ साल पहले सूरत में किया था कुप्रचार वालों देखो एक एक को ढूंढ के देखो क्या मिला उनको अभी कौन सी स्थिति में है खोजे तो मिलेंगे नहीं और कोई मिलेंगे तो बहुत दयनीय स्थिति में मिलेंगे संत सताए तीन हो जाए तेज बल और वंश ऐसे ऐसे कई देखे रावण कौर हो बड़े बड़े रिंग लीडर थे कुप्रचार के उनके तो एक बेटा दूसरा बेटा तीसरा बेटा जल ग ऐसा हो गया फलाने का ऐसा हो गया मुझे लोग सुनाते किसी को जांच करना है तो वो नाम भी मिल जाएंगे आज से आठ साल पहले कुप्रचार के जो रिंग लीडर थे या उनके सहायक साथी थे अभी कहा हैं उनके नाम भी मिल सकते हैं वहां की समिति वालों से यहाँ से भी जाके देख लो आठ साल पहले भी ऐसा माहौल चला था बहुत गंदा गंदा कुप्रचार हुआ था और जहां सत्संग होता था वहां भी अखबारों में वो गंदा प्रचार अभी लोगों को आश्चर्य होता है दिल्ली में बम ब्लास्टिंग हो रहा बम धड़ाके और बापूजी के सत्संग में लाखों आदमी बैठे शनिवार को बम धड़ाका शनिवार को सत्संग रविवार को सत्संग सोमवार को सत्संग दिल्ली में के रेलवे स्टेशन पास में मेट्रो तो रक्षक बापू जी आपकी साठ गांठ लगती है आतंकवादियों से हाँ बिल्कुल है ऐसा भी फैलाओ क्या बात क्या फर्क पड़ता है जिसको जो आरोप लगाना है हम तैयार हैं आतंकवादियों से बापू आपका मेलजोल जोल है इसमें क्या डरने की क्या बात हमारा है मेलजोल हमारे तो सृष्टि के सभी जीवों से मेलजोल है तत्व रूप से हमको बराबर पक्का पता है कि हमारा आतंकवादियों से मेलजोल है आतंकवादियों का आत्मा और हमारा आत्मा एक है तुमने गाली दी तो तुम्हारा मेरे कान खराब हुए तुम्हारी जीव खराब हुई मेरा मन खराब हुआ तुम्हारा मन खराब हुआ लेकिन तत्व दोनों का जो का जो रहा है उसने गाली दी मेरे कान खराब हुए उसकी जीव और मन खराब हुआ लेकिन उसका तत्व तो और मेरा तत्व तो खराब नहीं हुआ ऐसा बात है तो उसका मैं पना जो है शुद्ध वो वैसे का वैसा है ऐसा ज्ञान मिलता है क्या कहीं वो गाड़ी चलाया उसको एक्सीडेंट हुआ पैर टूट गया सिर फूट गया और ट्रीटमेंट में पैसा खराब हुआ तबियत खराब हुई लेकिन उसका तत्व जो कत है आप जो कथ्यू कुछ नहीं खड़ा बो हा वो गया और लॉटरी लग गया और दस करोड़ रुपया मिल गया उसका तत्व भी वैसे का वैसा रहा कुछ बढ़ा नहीं आत्मदेव ऐसा है दस से तुलना के न जाए ऐसे आत्मज्ञान की नजीक ही में आकर फिर जाए इधर उधर तो तबाही है तबाही दोष दर्शन का पाप बुद्धि में घुसता है तो गुरुद्वार पे रहने नहीं देता दोष दर्शन अगर दिख जाए बुद्धि में किसी के प्रति दोष दर्शन आ जाए गुरुद्वार पे रह नहीं सकेगा ज्यादा दिन पाप ले भागेगा तुमको निस्तेज हो जाता आदमी दोष दर्शन वाला निस्तेज हो जाएगा फिर हाय फिल्म सीडी तू सुख दे हाय निंदा तू सुख दे हाय गप सप तू सुख दे कैसे अभागे लोग गप सप से सुख ढूंढते निंदा से सुख ढूंढते फिल्म की सीडी से सुख ढूंढते बाहर का चटोरेपन से सुख ढूंढते तो कितने कंगले हो गये? वो कंगला है जो बाहर से सुख अंदर भरता वो शंश जो अंदर से परमात्मा सुख से बाहर के वातावरण को मधुर करता है तो मीरा अमीर है शबरी अमीर है रहीदास अमीर है जनक अमीर है सदना अमीर है और भी कई अमीर आए धरती जो तत्व में विश्व अभी तुम्हें कितना पुण्य हो रहा है कितना ज्ञान बढ़ रहा है कितना जीवन उन्नत हो रहा है उसका कितना फल हो रहा है इसको कोई तोलने वाली तराजू संसार में पैदा नहीं हुई और ब्रह्मा जी भी तराजू बनाएंगे तो तराजू टूट जाएगी इतना लाभ हो रहा है तत्व तो ज्ञान की शांति से सुनने से आत्मलाभात परम आत्म लाभ न विद्य थे आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं आत्मज्ञानात ज्ञानात परम ज्ञान न विद्यते आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते थे आत्म सुख शांति के सुख के आगे दूसरे सुख कुछ भी नहीं ये कितना पुण्य हो रहा है कितना भविष्य उज्जवल हो रहा है लेकिन दोष दर्शन निंदा ये ऐसा करते हुए ऐसा अभागे वो चील कितना भी ऊंची होती गीद लेकिन उसको मरा हुआ ही दिखता है कितनी भी ऊंची जगह पे दे रहे है अब आगे लोग लेकिन उनको ये ऐसा है वो ऐसा है जाओ मरो पाप का फल भोगो दोष दर्शन का पाप का फल भोगो वो दोष दर्शन करा, वो दोष दर्शन का पाप तुमको ले भागेगा चंदी राम महत्वा धन्य है उसका जीवन चंदीराम की तो परीक्षा ऐसी है, तुम लोगों की किसी के नहीं लिए परीक्षा चंदीराम क्या तो पूर्व जीवन कितना नीचा था और उस बहादुर ने मैंने पूछा नहीं लेकिन उसने कुछ छुपाया नहीं चंदीराम थे ना अपने आश्रम के महंत जो जान चंदीराम को जो जानते हैं हाथ ऊपर करो अभी तो जानते हैं बाद में भी जानते रहेंगे इतिहास बताएगा पूर्व जीवन उनका इतना गिरा हुआ था इतना गंदा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे उन्होंने ही बताया मैं ऐसा नहीं बोलता पाऊ उसने बताया उन्होंने मैं अभी आदर्श शब्द बोल तो फिर जब समर्पित हुए तो छोटी छोटी बेटिया छोटे छोटे बच्चे जो होगा होगा बापू के पास आ घर वाले समाज वाले पकड़ पकड़ के क्या क्या रो ना बोले नहीं बस हो गया तो हो कभी घर जाने की नहीं सोच यहाँ उनका शिवलाल हरीफ था दूसरे हरीफ थे कई लोग हरीफ थे शास्त्रार्थ होते थे, तो थे तो उनकी मजाक भी उड़ाते थे चंदी को मैं फिर भी वो चंदीराम का बेटा समझता था कि शिवलाल ऐसा तीर फेंकता कभी भी राम ने विरोध नहीं किया राम ने इमली नहीं खाई और चंदी राम ने बुरा नहीं माना सब लोग मखूल उड़ाते थे और हम भी कभी कभी उसको हवा देते थे मुझे सु। वो बोलने में जरा भोले भाले पड़ते थे गुरु तो से निभा के गए नहीं तो उनका शरीर ऐसा था कि 60 साल में तो डॉक्टर बोलेंगे जी नहीं सकते पचास साल के आए थे लगभग पचास बावन के जो भी हो होनावे साल तक और जाते समय वहीदराज आते बोले नहीं ठीक है बैठो आंखें बंद की परम है और उनकी ऐसी ऐसी परीक्षाएं हुई ऐसी ऐसी हुई कि हम बोल भी नहीं सकते कि हमने ऐसी परीक्षाएं ली राम को पता होगा थोड़ा बहुत उस समय राम को भी पता नहीं था कि बापू की परीक्षा है या क्या है खड़े उतरे सत्य आदमी हिल जाये, जाये। जाए दहिल जाए सुनकर ऐसा हो उन साय की लीला है साय जो करते शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का दे शिष्य का कछु हमने क्या लिया और भी लौटा के दे दिया उसको उसके परिवार में आज तक सात पीढ़ियों में इतना कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ होगा इतना कोई महान नहीं हुआ होगा जितना चंदीराम हो गया मैं चैलेंज से कहता हूँ अगर परिवार में दम है तो मेरी बात को चैलेंज करके दिखाए उनकी सात पीढ़ी में इतनी ऊंचाई वाला कोई उनके खानदान में पैदा ही नहीं हुआ सात पीढ़ियों में बताओ इतिहास और चंदी राम का पूर्व जीवन कैसा था कि एक दिन भी पत्नी के सिवा नहीं रह सके और बोले में पालनपुर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था पत्नी के साथ रहने के लिए काम बेकार ऐसा था मेरे को बताया बेचारे दूसरी पत्नी भी उसी में गई और तीसरी पत्नी सोलह साल की पचास पचपन का पैसे देके खरीद के ले आया था दलाल और उसके माँ बाप को और आशीर्वाद लेने गया था कि ये तीसरी पत्नी के साथ जिंदगी चले तो लीला साहब आपू कहाँ ये पूछने आया तो बापू ने कहा कि मैं तेरी शादी उससे कराऊंगा मेरा मन बदल गया मैं आश्रम में आ गया वो बच्चे छोटे छोटे बोले वो तो वही संभालेंगे राम से भी राम की बहनें छोटी हैं और राम से राम की बहन छोटी और उससे भी दूसरी बहन छोटी इनके खानदान में ऐसे परिवारों में शादी नहीं होगी बोले बाप चला गया माँ मर गई है बच्चों का क्या होगा अरे बच्चे ऐसी जगह पे हो गए इसका भाई तो दसवीं फैल है और एम में पड़ी हुई लड़की और वो भी भक्त की साधक की कन्या और वो बेटियों को भी पति अच्छे साधक के भक्त बापू का शिष्य है बस हो गया बेटियों की शादी बेटे की शादी और एक बेटा महंत का चंदी राम का या में है। राम भाई को तो जानते थो ऐसे बद्दू को बद्दू का पोपट के खानदान में इतना पद वाला कोई नहीं हुआ जितना बद्दू है बालानंद है यहाँ पेले सी छे अथवा जिगा है या दूसरे जो भी है अपने खानदान में इतना ज्ञान का भंडार किसको मिला है वो लोग गिनती करके देखो या तुम लोग हैं जो भी है विकास है फलाना है फलाना है मंगेगा का बाप है, है कोई भी हो इतना ज्ञान और इतनी शांति तुम्हारे खानदान में तुम्हारे सिवाय किसने पाई ओह oh.